पुराण वायवी संहिता उपमन्यु कहते हैं यजुनंदन अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बदलाऊंगा तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि लोकपाल सूर्यादि नवग्रह विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेदता महर्षि श्वेत अगस्त दधीची तथा हम सभी के शिव भक्त नंदीश्वर महाकाल और फिंगीस आदि गणेश्वर पातालवासी दैत्य शेष आदि महानाग सिद्ध सि गंधर्व राक्षस भूत और पिछाद इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं इसी विधि से ब्रह्म को ब्रह्मत्व की विष्णु को विष्णुत्व की रुद्र को रुद्रत्व की इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेश की प्राप्ति हुई है शीव स्नान कर, करे फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वही लिपिपुति भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखे धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें वह सर्वगंध में और सुंदर होना चाहिए उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके विल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु पश्चिम भाग में मैनशिल उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करे सब और काले अगुरू और गुंगुल की धूप दे अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें, घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं, घी के दीपक जलाकर रखें, मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर कर परिक्रमा करे भक्तिभाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करे और स्वयं दक्षिणामूर्ति का आश्रय ले जो इस प्रकार पंचगंध में शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है तुम भगवान शंकर के भक्त हो इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था तदनंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा यदि नंदन यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थान भूत जल अग्नि सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए